थी गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी वह खास बाघ मिथिलेश्वर का था लाजवाब जवाब फल फूलों में माली से भी पूछ लगे चुने फूलों को दोनों में चलते थे शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी मुनियों के मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मतवा दी थी रवि से फ्बारी चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे सावन भादो भी एक वूर। मन को उनमत बनाते थे मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावल से था घिरा हुआ उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ बाग बाग थी बाग में पहली हुई बहार फूल फूल कर फूल भी लूटा रहे थे प्यार गेंदा गुलाब मोतिया गुलमेहदी गुलबास गुल गुलनार दाऊदी उदूपहरिया मरवा केतकी हाजरा हार सिंगार कलगापन सुतिया मोल सिरे करी सदा बहार मालती माधवे जवाझली केवड़ा मोगरा पपीयना पंचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौ चांदनी कुमुद कुमुदौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा गुलप्यारी प्यारी गुलसब्ब्बोम गुलचीनी गुल चीनी गुल सेवरा निवाड़ी मदनामन गुलकेली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कमल बेला नीले पीले सावल गोरे चितबरे रंग बिरंगों के हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल ओजारों किस्मों के पौधे थे अजब क्यारियों में तब उठे हुए सब खिले हुए गुच्छे थे गजब डालियों में तब उठे हुए सब खिले हुए इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान उधर बात जो रह गई सुनिए इधर कर ध्यान। दारूण अकाल से एक समय जब देश पीड़ित होता था तब मिथिला पति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था उस समय घड़े के भीतर से नीचे कन्या निकली आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली या ऋषियों के रुद्रों से बनखल संघारण दुर्गा निकली या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जंग जग जंजा निकली उस समय जान की नाम उनका जनक राज ने उच्चारा सीता के इस कारण कहलाये प्रकती थी हलफारे द्वारा जो जो यह बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप खेल खेल में एक दिन उठा लिया चिवचाप मिथिल स्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार उसी समय यह प्रण किया करके खूब बिचा इसने तो धन है अब उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन, से नाता जोड़ेगा उस दिन से नाना देशों के युद्धारण आते थे शंकर का चाप उठाने में बलशाली कम दिखलाते थे इन दिनों जैसा था निप दूर दूर से आए थे अवसर ही को मिथलेश्वर ने बुलवाए थे जिस समय बाग में रामलखन लखन फूलों को चुनते जाते थे सीता के प्रणय जन्म प्राण की चर्चा भी करते जाते थे अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात भी आए तभी तेजब दोनों भ्र जिस चंद्रमा होता है तो भाईवान नक्षत्रों में जगमगाता रहती जगमगा रहे थे उसी भाती दे जनक नंदनी सखियों में नौला चपलाम सुमुखी सुखदाम विद्युत वे निर्मला कोमला जग जायाम रवि आभा चंद्र छठा थी वे नौशक्ति बाघ में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में मानो बसंत ऋतु आई हो बागों को कोमल कलियों में सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में मेंवा मिस्त्री ने वैद्यपान नारियल फूल फल डालियों में जंड बाग में जब आया आये मादकता पुष्पों में गायन था पक्षी मंडल में नर्तन भिक्षो के पत्तों में फिर सब सखियां बाग में होकर बलिहार सीता का करने लगी फूलों से सिंगार थी एक ससी, थी एक चंचला बहुत और मन चली सी उसके जिम्मे कुछ काम न था फिर थी वहां बावली सी जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गए जब देखा उनको आँखों से बिजली से दिल पर चमक गई गयी सब गतिमति खोकर पास आए राजकुमारी के बावली बावली होकर व राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल बेसुदी क्यों है खड़ी क्या है तुम्हारे ख्याल कुछ बाधा है या पीड़ा है सदमा है या बीमारी है लड़कर कर ये है किसी जगह या किसी बात की मारी है हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है तो ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू जिसने तेरी मती मारी है मतवाली क्यों मतवाली है जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल मुझको न दर्द है न सदमा है कुछ रोग न कुछ बीमारी है दिन दिनों खोजती थे जिसको मिलने की बारी है से पानी दे, दे कर हमने जो सीची डाली है मैं जिसे देखकर कर आई हूँ न उस डाली का माली है बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित बेला आई है इस समय दौलत पाई है जी कहने लगे मरोड़ के बात कर व्यर्थ भूमि का छोड़ सुन, सुन कर तेरे वचनों को मुझ में वो साह जगाता है इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है मैं बारी मेरी सपरे सचे सच्चे बतला दे तू चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू थकी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल कहते हूँ देखी हुई सुनिए हृदय समाल दो राजकुमार बाग में है मिल गया आज दर्शन उनका उनका अपने को बैठे किस तरह करूं वर्णन उनका। जो बतला सकती है उस के है उस के नैन नहीं जिन नैनों ने देखा उनको उनके जेहुआ या बहन नहीं जिस सा ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया निश्चय समय सकुन का है अपना कर्तव्य चुकाऊंगी लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी दता और सीता चले सब सखियों के साथ नोपुरधनुष नो तरफ बोले श्री रघुनाथ